कठ के द्वारा प्रोक्त कठोपनिषद जिसमें कठ ने यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से हम सभी मनुष्य मात्र को शिक्षा दी है और उसमें यमाचार्य परमात्मा को भी कहते हैं क्योंकि परमात्मा यम है वह सब पर नियंत्रण करने वाला है सारा जगत सारे प्राणी जगत की सारी व्यवस्थाएं सब उसके नियंत्रण में है और वह हमारा आचार्य भी है हमें वेद के माध्यम से शिक्षा देता है तो उसी परमात्मा के ज्ञान को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने के लिए कठ ने एक संवाद के रूप में उसको उपस्थित किया है जिसमें नचिकेता और यमाचार्य नचिकेता एक साधारण जीवात्मा समझ लीजिए लेकिन उसको आलंकारिक रूप में वर्णन करते हुए जो कथा आपने प्रारंभ में सुनी थी तो उसमें तीन वर मांगने के लिए नचिकेता को यमाचार्य ने कहा था उसमें प्रथम वर उसने अपने पिता की सुख समृद्धि के लिए उनके रोष को क्रोध को दूर करने के लिए याचना की थी और द्वितीय वर में जो स्वर्ग की प्राप्ति की बातें की जाती हैं उसके लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर्मकांड किए जाते हैं उन सब का भी उन्होंने वर्णन किया आगे जो मुख्य विषय है उपनिषद का जो कि तृतीय वर के रूप में आ रहा है क्योंकि यहां नचिकेता को जब वह गया था यमाचार्य के पास में उसको नहीं पता था कि मेरे से ऐसे यमाचार्य अचानक तीन वर मांगने के लिए कहेंगे ऐसा कोई भी उसके ध्यान में नहीं था और मैंने पीछे आपको बताया था कि जब अचानक किसी से कोई प्रश्न किया जाता है तो उस समय उसके अंदर जो प्रश्न भरता है जो जिज्ञासा भरती है वो एक वास्तविक होती है तो हम सब जीवात्माओं की जो वास्तविक जिज्ञासा है उसी जिज्ञासा को नचिकेता के मुख से यमाचार्य कहलवा रहे हैं तो यमाचार्य ने जब दूसरा वर दे दिया था उसको फिर कहा कि अब तेरा समय आ गया है तू तीसरे वर के रूप में मुझसे क्या जानना चाहता है क्या मांगना चाहता है अपनी बात को मेरे सामने रख तो नचिकेता जो तृतीय आकांक्षा तृतीय जिज्ञासा प्रकट कर रहा है तो कट ने ये सारे श्लोक पद्यबद्ध बनाए हुए हैं यदि उसको पद्य के ही रूप में बोला जाए तो नचिकेता बोलता है येय प्रेते चिकित्सा मनुष्य अस्ती चैकेद्याशिष स्त वराणाष वर तृतीय वो कह रहा है कि या इं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य मनुष्य प्रेते विचिकित्सा जब मनुष्य ये शरीर छोड़ देता है इस शरीर में से निकल जाता है और शरीर में से जब जीवात्मा निकलता है तो उसको एक नाम दिया है महर्षियों ने क्योंकि वह प्रकर्ष रूप से यहां से निकल गया है दोबारा लौट करके नहीं आने वाला तो उसे कहा गया है प्रेत हम लोग व्यवहार में कुछ और ही अर्थ में ले, ले लेते हैं प्रेत के लिए लेकिन वह अर्थ उसका नहीं है प्रेत उसे कहते हैं जो जीवात्मा किसी एक शरीर को छोड़कर के निकल गया है और दूसरा शरीर अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है दूसरा प्राप्त हो जाएगा फिर उसको प्रेत नहीं कहेंगे तो नचिकेता प्रश्न कर रहा है कि प्रेते मनुष्य जब ये मनुष्य अपना शरीर ये छोड़ देता है और निकल जाता है यहां से तो एक विचिकित्सा एक जिज्ञासा उभरती है और जिज्ञासा ये उभरती है कि यह गया कहा क्योंकि हम देख रहे हैं शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है लेकिन वो शरीर न बोल रहा है न देख रहा है न सुन रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कुछ तो यहां से निकला है कि जिसकी उपस्थिति में यह सारा शरीर क्रियाएं कर रहा था यह सारी इंद्रियां अपना अपना विषय प्राप्त कर रही थीं लेकिन अब तो सब सारी शांत हो गई तो कोई ना कोई तो यहां से निकल करके गया है अब वह कहा गया वो नष्ट हो गया या अब भी विद्यमान है इस प्रकार की जिज्ञासाएं समाज में देखी जाती हैं। लेकिन जब ये प्रश्न किसी के सामने किए जाते हैं तो कोई उसका कुछ उत्तर देता है कोई कुछ उत्तर देता है तो जब विभिन्न प्रकार के उत्तर सुनने को मिलते हैं तो संशय रह जाता है शांत नहीं होता उसी संशय को कहते हैं विचिकित्सा अर्थात जानने की इच्छा संशय विद्यमान है तो कुछ क्या कहते हैं कि अस्थि इति एके कुछ लोग कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वह जीवात्मा है अभी जो यहाँ से निकल कर के गया है उसका विनाश नहीं हुआ है और नायम अस्थि तीच एक और कुछ क्या कहते हैं कि वह नहीं रहा ऐसी मान्यता वाले भी मिल जाएंगे कि बस जब तक हम हैं जब तक ये शरीर हमारा दिखाई दे रहा है जब तक इसमें क्रियाएं हो रही हैं बस तभी तक है ये उसके बाद कुछ भी नहीं है सारा नष्ट हो जाता है ऐसा बताने वाले भी मिल जाएंगे और ऐसी मान्यता वालों ने ही यहाँ तक कह डाला है कि यावत् जीवेद सुखम जीवेद ऋण कृत्वा घृतम पीबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम गुतः अर्थात जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें सुख से जी लेना चाहिए और सुख से जीते जीते यदि हमारे पास अभाव हो भी जाए वस्तुओं का जिनको हम भोग रहे हैं तो हम ऋण लेकर के भी उसको भोगते रहें ऋणम कृत् घृतम पिबे क्योंकि दोबारा तो लौट करके आना नहीं है कौन ऋण चुकाने आएगा तो भस्मी भूतस्य देहस्य देह से पुनरागमनम कुतः अर्थात जब ये शरीर भस्म हो जाएगा तो किसने देखा कोई नहीं आने वाला तो ऐसी मान्यता वाले भी संसार में हैं। तो नचकेता कहता है कि कोई तो कह रहे हैं कि ये जीवात्मा अब भी है यहां से निकलने के बाद और कोई कहते हैं कि नहीं है तो मैं किसकी बात मानूं? तो यह प्रश्न मेरे सामने विद्यमान है और एक तद्याम अनुशिष्ट मैं आपके शासन में आपके अनुशासन में यहां रहते हुए आपके शिष्यत्व को मैंने स्वीकार किया है और उस आपका शिष्य बनकर के मैं आपसे ये ज्ञान प्राप्त करने आया हूं प्राप्त करना चाहता हूँ और यही मेरा तीसरा वर है अब आप देखिए छोटा सा बालक और कैसा प्रश्न उसने यमाचार्य के सामने उपस्थित किया हम शरीर की दृष्टि से तो बालक बोल रहे हैं उसको लेकिन शरीर की दृष्टि से आयु भले ही कम हो लेकिन ये जीवात्मा की कोई आयु नहीं होती ये तो अनादि काल से विभिन्न शरीरों में चलता चला आ रहा है इसकी यात्रा अनादि है और अनंत है सदा होती रहेगी और पुनर्जन्म होता है ये हम मान के चल रहे हैं तो पीछे कब से ये अनेक प्रकार के ज्ञान इकट्ठे करते चला आ रहा है और उसके आधार पर बचपन में भी किसी किसी के संस्कार प्रबुद्ध हो जाते हैं जग जाते हैं और हम देखते हैं कि ओह ये छोटा सा बच्चा और कितना पूर्वक व्यवहार कर रहा है कैसे कैसे प्रश्न बच्चे पूछते ही हैं तो ऐसे ही उस बच्चे के मन में भी आत्मा के विषय में ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है अब क्योंकि यमाचार्य को कट ऋषि ने वो इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वो भी बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मवेत्ता ऋषि के पास जब कोई जिज्ञासु बनकर के जाता है अपने जिज्ञासाएं लेकर के जाता है तो ऋषियों ऋषि रिशी लोग यू ही नहीं विद्या दे देते वह उसका परीक्षण करते हैं वो देखते हैं कि ये विद्या प्राप्त करने का अधिकारी है भी या नहीं है क्योंकि विद्या हर किसी को नहीं दी जाती है। हर कोई उसकी विद्या की योग्यता को धारण नहीं कर पाता है तो यहां सबसे पहले यमाचार्य उससे कहते हैं कि जो तूने प्रश्न मुझसे पूछा है ये तो प्रश्न पीछे अनेक विद्वान भी इस पर विचार करते चले आए हैं और उन्होंने भी इसको बहुत दुर्गम माना है दुर्ज्यय माना है इसलिए तू कोई और प्रश्न मुझसे पूछ ले कोई और वर मांग ले, लेकिन इस प्रश्न को मत रख मेरे सामने तो कट ऋषि कहते हैं आगे यमाचारी के माध्यम से कि देवई रत्रापि विचिकित्सतम पुरा न ही सुविजयम अनुरेश धर्म अर्थात बहुत सारे विद्वानों ने प्राचीन काल में इस विषय पर कि जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या इसकी स्थिति बनती है बहुत सारा विचार किया है और बहुतों की शंकाएं फिर भी दूर नहीं हो पाई हैं और यह बहुत सुविज्ञेय है यह अणु धर्म है बहुत सूक्ष्म धर्म है ये और इसकी तेरी बाल बुद्धि अभी नहीं पकड़ पाएगी ये बड़े बड़े विद्वान जो कि परिपक्व ज्ञान में हो जाते हैं वो भी इस प्रश्न में उलझे रहते हैं तेरी बाल बुद्धि कैसे इस विषय को ग्रहण कर पाएगी इसलिए ये विषय छोड़ दे तू और अन्यम वरम नचिकेतो नचिके तो अन्य कोई वर मांग ले माँ मोपरो अतिमा सृजनम अर्थात तू मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाधित मत कर मुझे छोड़ दे क्योंकि मुझे भी परेशानी हो रही है मैं तुझे कैसे समझा पाऊंगा तूने प्रश्न इतना गूढ़ उपस्थित कर दिया है तो मेरे सामने भी ये विचार मैं कर रहा हूं कि तू कैसे समझ पाएगा मैं कौन सी भाषा में तुझे समझाऊंगा इसलिए तू इसको छोड़ देना हट मत कर और कोई अन्य वर मुझसे मांग ले अब जब नचिकेता ने ये सुना तब तो उसको और ज्यादा इस प्रश्न का महत्व लगने लगा और आगे कहता है कि देवई रत्रापी विचिकित्सितम पुरा आप ये कह रहे हैं मैंने आपके ही मुख से अभी सुना कि विद्वान लोग भी इस विषय में संदेह से युक्त रहे हैं ऐसा आपने ही कहा है अभी और त्वंच मृत्यु यन्न सुविज्ञेय आत्थ और आप यूं भी कह रहे हैं कि ये इस प्रश्न का उत्तर सुविज्ञेय नहीं है अर्थात सरलता से जानने योग्य नहीं है ये भी आपने कहा अभी तो वक्ता चाद्रिक अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य ले कचित लेकिन मैं भी कुछ जान रहा हूं मैं भी कुछ समझ रहा हूं कि जो प्रश्न मैंने आपके सामने उपस्थित किया है इस प्रश्न का उत्तर देने वाला आपसे भिन्न मुझे कोई नहीं मिलेगा वक्ता चवाद्रिक न लभ्य आप जैसा कोई भी बोलने वाला इसके विषय में व्याख्या करने वाला कोई मुझे प्राप्त नहीं होगा और नान्यो वर स्तुल्य ए कश्चित इसलिए इस वर्ग के समान मैं किसी अन्य वर्ग को मानता ही नहीं समझता ही नहीं मेरे लिए तो यही वर क्योंकि आपने वचन दिया है तो इच्छा तो मेरी है जो भी मैं प्रश्न करूंगा आपको तो उत्तर देना ही होगा क्योंकि आपने जब मुझे स्वच्छंद कर दिया कि जो भी चाहे तीन वर मांग ले तो जैसे आपने पीछे मुझे व्यवधान नहीं डाला था और बड़ी सरलता से दोनों वर मेरे आपने पूरे किए तो आपको यह भी पूरा करना होगा अब यमाचारी देखते हैं कि ये तो बालक ये ऐसे नहीं मानने वाला उनको लग तो रहा था कि वास्तव में ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और जिज्ञासा इसके अंदर जो उठी है तो उसे यह भी पता लगता है कि इसके अंदर जानने की शक्ति समझने की शक्ति विद्यमान है लेकिन फिर भी अभी यमाचारी उसका और परीक्षण करना चाहते हैं और हम देखते हैं समाज में भी कि किसी के सामने यदि अनेक प्रकार के प्रलोभन उपस्थित कर दिए जाएं तो बहुत से व्यक्ति गलत कार्य भी कर लेते हैं कहीं रिश्वत यदि प्राप्त हो रही है तो अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे ऐसे तक देखे गए हैं कि अगर प्रलोभन उनको दिया जाए तो वो राष्ट्र तक को बेच सकते हैं बहुत सी गुप्त जानकारियां आउट कर देते हैं राष्ट्रद्रोही व्यक्ति तो प्रलोभन के सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज डिग जाते हैं तो यहां पर नचिकेता के सामने प्रलोभन उपस्थित करके यमाचार्य उसका और परीक्षण करना चाह रहे हैं कि देखें ये प्रलोभनों के आगे अपनी जिज्ञासा को छोड़ देता है या कि प्रलोभनों को छोड़ता है तो आगे वो कहते हैं कि शतायुष पुत्र पौत्रीशायुष शता पुत्र पौत्र वृणीश बहून पशून हस्तिरण्य मश्वान भूमिर्मद आयतन व्रणीश स्वयं चीव शर्दो यावदी कि मैं इस वर के बदले अर्थात ये अपनी तू मांग अपनी जिद यदि छोड़ दे तो शतायुष पुत्र पौत्रान 100-100 वर्षों वाले पुत्र और पौत्र इसके बदले में मांग ले इस वर को मत मांग अब यदि 100-100 वर्ष के पुत्र पौत्र होंगे किसी के तो उसकी स्वयं की आयु कितनी होगी <laughs> पुत्र सौ का हुआ पौत्र भी सौ का हो गया तो स्वयं की आयु तो दो सौ ढाई सौ से ऊपर निकल जाएगी ना वो तभी तो सौ वर्ष के पुत्र पौत्र को देख पाएगा तो शतायुष है पुत्र पौत्रान अपर यहाँ तो पुत्र पौत्र कहा गया है आप प्रपौत्र और जोड़ लीजिए उसके आगे का भी कर लीजिए तो तू इतने ऐसी ऐसी आयु वाले पुत्र पौत्र मांग ले और होता भी है परिवार में जब किसी के पौत्र उत्पन्न होता है और पौत्र का भी फिर पुत्र उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं परिवारों में आजकल सोने की सीढ़ी हैं ना कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रपौत्र देखने को मिल रहा है अर्थात प्रपौत्र का यदि दर्शन हो गया तो कामना ये करते हैं कि अब हमें स्वर्ग में और वो भी ऐसे नहीं सोने की सीढ़ी चढ़ करके जाएंगे अब तो यहां पर उसके सामने कहा जा रहा है कि शतायुष पुत्र पौत्राण वृश्वर बहून पशुन बहुत सारे पशु ले ले हस्ती हिरण्यम अश्वान हस्त हाथी ले ले सोना ले ले बहुत सारे घोड़े ले ले क्योंकि ये समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं किसी किन्हीं के परिवारों में गांव में तो आप देखेंगे तो संपत्ति क्या मानी जाती है जमीन है पशु हैं यही तो संपत्ति होती है शहर में हम देखते हैं कि बंगला है गाड़ी है ये सारी चीज देखते हैं तो शतायुष पुत्र पौत्राण वृणीश्व बहून पशुन हस्ति हिरण्य मश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीश्व तू बहुत सारी भूमि ले ले आपको बहुत सारे घोटाले सुनने को मिलते होंगे कि किसी की इतनी बड़ी जमीन है कहीं ले रखी है किसी ने कितनी ले रखी है तो इस तरह से वहां नचिकेता से कहा जा रहा है तू जितनी भूमि चाहे उतनी ले ले भूमेर महद आयतनम वृणीश्वर और फिर स्वयं जीव शर्दो यावद छसी स्वयं जितनी आयु तू मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं तू जितने भी वर्ष जीना चाह रहा है वह आयु मुझसे मांग ले ये सारी चीजें मैं तुझे देने को तैयार हूं तो अब तो नचिकेता के सामने बहुत सारे ऐश्वर्य उपस्थित कर दिए गए हैं लेकिन वो इन ऐश्वर्यों से अभी विचलित नहीं हो रहा है और यमाचार्य देख रहे हैं लगातार फिर आगे कह रहे हैं कि ए तुल्यम यदि मन से वरम वृणीश वित्तम चिर च महाभूम कामानाम कामानवा कामभाजम करोगी अर्थात एक तत्ल्यम यदि मन से वरम तुझे यदि ऐसा लग रहा है कि जो बातें जो पदार्थ जो वस्तुएं मैंने तेरे सामने उपस्थित की हैं मांगने के लिए यदि ये तुझे कम लग रही हैं जैसा तेरा वर है अर्थात एक तराजू में उस वर को रखा जाए जो उसने मांगा था और दूसरे पलड़े में तराजू के दूसरे पलड़े में ये सारे ऐश्वर्य रखे जाएं और तुझे कम लग रहे हों ये तो तू और बढ़ा ले एक तुल्यम यदि मन से वरम वृणीश वित्तम चिर जीविका चू जितना धन तुझे चाहिए वो मांग ले और जितने भी जीवन चलाने के लिए तुझे साधन चाहिए वो सारे साधन सारी वस्तुएं मैं तुझे देने को तैयार हूं महाभूमऊ नचिकेत स्विधि तू चाहे तो यह महाभूमि सारी पृथ्वी क्यों ना ले ले चक्रवर्ती राज्य क्यों ना ले ले और इससे बड़ा और क्या हो सकता है सारी भूमि पर तू अपनी वृद्धि कर ले अपना ऐश्वर्य अपनी कीर्ति ये सारा बढ़ा ले परंतु इस वर को मत मांग और कामानाम काम भाजम करो मी मैं यहां तक कर सकता हूं एक शब्द सुना होगा आपने इच्छा वर कि हम जो इच्छा करें वो पूरी हो जाए जो कामना करें वो पूरी हो जाए तो कामानाम काम कामभाजम करो मैं तुझे तेरी अपनी कामनाओं को तू जब करेगा तब पूरी हो जाएंगी मैं तुझे ये भी वर देता हूं और इससे अधिक क्या हो सकता है कामानाम तो आ काम लेकिन वो देख रहे हैं उसके चेहरे पे कोई अंतर ही नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए फिर थोड़ा और बढ़ाया जाए उन्होंने कुछ और बढ़ाया और कहा ये ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामांत प्रार्थयस्व तू संसार में जिन जिन कामनाओं को भी दुर्लभ मानता है संसार की बात हो रही है अभी की बात नहीं हो रही है तू संसार में जिन जिन कामनाओं को दुर्लभ मानता है कि ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होने योग्य हैं। अगर तेरे मन में कोई ऐसी कामनाएं आ रही हैं, तो वो सारी कामनाओं को तो अपनी इच्छा से मुझसे मांग सकता है अभी अभी अवसर है फिर नहीं आने वाला ये क्योंकि जब तू अपने वर से नहीं डिगेगा और उसी जिद पर अड़ा रहेगा तो फिर मैं ये सारे पदार्थ फिर तुझे नहीं देने वाला ये सारे छिन जाएंगे और उसके बदले में उस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं क्या तुझे ही स्वीकार होगा एक तरफ सारे संसार के ऐश्वर्य और एक और तेरे प्रश्न का उत्तर तो घाटा किसमें रहेगा लेकिन वो देख रहा है यम नचिकेता क्योंकि जीवन का उद्देश्य उसको दिख रहा है आप महर्षि ध्यान के जीवन को ही देखिए उनका परिवार पूरा समृद्ध उनके पिता जमींदार लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन की और अपने चाचा की मृत्यु देखी तो उन दोनों मृत्युओं को देख करके मृत्यु हम सब भी देखते हैं अनेकों को अपने जीवन में मरता हुआ हमने देखा है और देखते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर कुछ वैराग्य उभरता है और बाद में सब कुछ सामान्य उसको श्मशान वैराग्य बोलते हैं कि में गए वहां अंतिम क्रिया की तो कुछ काल के लिए हम सोचते हैं कि यही होता है सारा परिणाम निकलता है घर में आकर के सब बातें फिर भूल गए अपने फिर दैनिक कार्यों में लग गए फिर ध्यान ही नहीं आता तो ऐसे सारे संसार के ऐश्वर्य वो नचिकेता देख रहा है ये कहां रहने वाले हैं और वास्तविक जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है वो उसके विषय में जानना चाह रहा है तो यमाचार्य और प्रलोभन दे रहे हैं कि ये ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान कामांत प्रार्थयस्व इमा रामाह सरथाह अगर तुझे अपनी सेवा करने के लिए सेवा करवाने के लिए तुझे महिलाएं चाहिए स्त्रियां चाहिए मैं वो भी तुझे देने के लिए तैयार हूं और होता है समाज में इमा रामा सरथा सतुरिया नहीं दृशालंबनी मनुष्य ही और जैसी महिलाएं मैं तुझे दूंगा ऐसी महिलाएं सामान्य मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है नीदृशालंभनिया मनुष्य ही आभिर मत प्रता भी परिचार्यस्व मेरे द्वारा प्रदत्त इन सभी से तू अपनी सेवा करवाना तुझे जो भी वस्तुए चाहेंगी सारे सेवक सेविकाएं तेरे चारों ओर सदा उपस्थित रहेंगे तुझे किसी चीज का भी कभी अभाव नहीं होगा आखिर मत प्रता भी परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी कहे नचिकेता तू मृत्यु के बाद क्या होता है जीवात्मा रहता है या नहीं रहता इस प्रश्न को मुझसे मत पूछ यहां तक यमाचारी ने नचिकेता के सामने ये सारे विषय उपस्थित किए और हम विचार करके देखें कि इनके अतिरिक्त और क्या रह गया है अब हम संसार के सुख वैभव भौतिक ऐश्वर्य इनके अतिरिक्त और क्या कल्पना कर सकते हैं सभी कुछ तो उसके सामने उपस्थित कर दिया लेकिन उसने किसी को भी नहीं स्वीकार किया और चलाए थोड़ा आगे भी थोड़ा और लेते हैं अब नचिकेता उत्तर देता है क्योंकि नचिकेता ने देखा और कहा यमाचार्य ठीक है और कुछ तो नहीं है आपके पास अब जैसे कोई ऑफर देता है ना कि कितना दे सकते हो आप मुझे कि इतना इतना इतना और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ लेकिन सीमा आती है कि बस इतना ही अब तो कुछ नहीं है और देने के लिए तो नचिकेता कहता है कि शोभावा मर्त्यदंतक यदं, सर्वेन्द्रियाणाम जरियंती तेजः अर्थात जो आपने पदार्थ मेरे सामने देने के लिए प्रस्तुत किए हैं जो आपने प्रस्तावना रखी है ये सारे पदार्थ कैसे है शोभाव शो श्वभाव कहते हैं जो कल तक रहने वाले हैं जो आने वाला कल है और ये एक मुहावरा है जैसे हम कहते हैं किसी का देहांत हो जाता है कि अरे अभी कल की ही तो बात थी वो यहाँ ऐसे ऐसे आते थे हमारे से बात करते थे ऐसे ऐसे काम करते थे अभी कल की ही तो बात थी हम बोलते हैं ना ऐसा जबकि समय काफी निकल चुका है वर्ष दो वर्ष भी निकल जाए तब भी ऐसा बोल देते हैं या आने वाले समय के लिए भी तो ये जो पदार्थ आप दे रहे हैं मुझे सारे ये कब तक रहेंगे भले ही सौ वर्ष दो वर्ष चार सौ वर्ष रह जाएं लेकिन वो उसको भी कल जैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि कल तक ही रहने वाले हैं तो श्व भावा मर्त्यस्य, अर्थात मनुष्य के जितने भी संसार में सुख के साधन हैं ये ये सारे कुछ काल तक ही रहने वाले हैं हे अंतक अंतक संबोधन के लिए शब्द आ रहा है यमाचार्य के लिए जो सबका अंत करने वाले हैं कि श्व भावा मर्त्यद अंत कई तत् और ये सारे सुख वैभव ये भोग के साधन ये इंद्रियों को क्षीण करते हैं सारी इंद्रियों की शक्तियों को क्षीण करते हैं आपने भर्ती हरि का वाक्य सुना होगा कि भोगान भुक्ता वयमेव भुगता है भोग पदार्थ तो अब भी रह जाएंगे लेकिन हम नहीं रहेंगे हमारी इंद्रियों की शक्ति भोगने की समाप्त तो हो जाएगी तो जो, जो जितना अधिक भोग्य पदार्थों का प्रयोग करता है इंद्रियों की शक्ति उसकी उतनी ही क्षीण होती जाती है तो इन पदार्थों को देकर के आप मुझे मेरा कौन सा लाभ कराना चाहते हैं आप जो पदार्थ दे रहे हैं ये तो मेरी शक्ति क्षीण करने वाले हैं सारे और मैं कितना भोग लूंगा ठीक है कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बना दिया जाए लेकिन चक्रवर्ती राजा बना करके वो केवल मन में ही तो ये समझ सकता है कि मैं सारे विश्व का राजा हूं लेकिन भोग कितना करेगा भाई जितना भोजन खा सकता है उतना खाएगा जितने बिस्तर पर सो सकता है उतना सो पाएगा जितने वस्त्र प्रयोग कर सकता है वो कर लेगा और क्या कर लेगा इसके अलावा संपत्ति सारी कोई भोग ही नहीं सकता और इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाएगी अंत में शरीर भी क्षीण हो जाएगा तो शो भावा मर्त्यदंत गई तत्त सर्वेन्द्रिया नाम अपि सर्व जीवितम अल्पमेव तवैव वाह तब नृत्य गीते और आप कितना ही जीवन मुझे क्यों न दे दीजिए और जीवन की भी हम सीमा कहाँ तक मानेंगे वेद में भी जहां वर्णन आता है आयु का तो अधिकतम सीमा मनुष्य की आयु की 400 वर्ष स्वीकार की गई है उसके आगे नहीं तो इतनी आयु भी आप मुझे दे भी दें तो ये क्या है कुछ भी नहीं है ये भी मेरे लिए अल्प है अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव इसलिए तवै वाह नृत्य गीते ये सारे आपके द्वारा दिए हुए साधन ये सारे वैभव और सारे नाच गाने के सामान ये आपको ही मुबारक हो मुझे नहीं चाहिए हमें जब किसी नहीं लेना होता है ना यही तो कहते हैं कि आपको ही मुबारक हो यह हमें इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे जिसकी आवश्यकता है आप उसको तो दे नहीं रहे और जो मुझे नहीं चाहिए वह आप मेरे सामने उपस्थित कर रहे हैं इनमें से कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए और मुझे तो केवल जो प्रश्न मैंने आपके सामने उपस्थित किया है उसका ज्ञान मुझे चाहिए मुझे अपने प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करना है और आपने मुझे कहा है वर मांगने के लिए या तो आप अपनी बात को पलट दीजिए कि मुझे वर नहीं देना है और देना है तो फिर मेरी इच्छा के अनुसार आपके मुझे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा आगे इसके विषय में फिर और चर्चा करेंगे अभी यहीं रुकते हैं